श्री श्री चैतन्य चैतावली वृंदावन के पथ में सुजनम व्यजनम मन् वंश समुद्भव आत्मान च परिभ्राम्य परताप निवारणम उत्तम वंश में उत्पन्न हो अपने शरीर को घुमाकर दूसरों के संताप दूर करने वाले पुरुष को मैं पंखे के समान समझता हूँ पंखा भी अपने को घुमाकर औरों का ताप हरता और अच्छे बांस का बनता है पूरे से बहुत से भक्त प्रभु के साथ वृंदावन जाने की इच्छा से आए थे और बहुत से भक्त नवदीप से उनके साथ हो लिए थे इसलिए प्रभु के साथ वृंदावन चलने वालों की एक खासी भीड़ हो गई थी जिस प्रकार राजा महाराजा और सामंतगण विजय लाभ करने के लिए दूसरे देश पर चढ़ाई करते हैं उसी प्रकार श्रीकृष्ण प्रेम में विभोर हुए भक्त प्रभु के साथ आनंद और उत्साह के साथ वृंदावन की ओर जा रहे थे गंगा जी के किनारे किनारे कार्तिक मास की शरीर को सुहावनी लगने वाली धूप में सभी संकीर्तन करते हुए दौड़ लगा रहे थे जिनके साथ साकार स्वरूप धारण करके प्रेमदेव चल रहे हों उनके आनंद का अनुमान लगा ही कौन सकता है जिस गांव में मध्यान्ह होता वही पड़ाव पड़ जाता बाद की बात में ग्रामवासी प्रभु के सभी साथियों के भोजन आदि का प्रबंध कर देते महाप्रभु भिक्षा करके और ग्रामवासियों को कृष्ण प्रेम प्रदान करके आगे चल देते इस प्रकार अनेक ग्रामों को अपनी पद धूलि से पावन बनाते हुए तथा ग्रामवासियों को भगवन नाम सुधा पिलाते हुए अपने प्यारे की दर्शन लालसा से प्रभु प्रेम में उन्मत्त हुए आगे बढ़ रहे थे एक दिन भिक्षा करने के अनंतर मुख शुद्धि के निमित्त प्रभु ने गोविंद घोष की ओर हाथ बढ़ाया घोष महाशय जानते थे कि प्रभु भिक्षा के अनंतर मुख शुद्धि के निमित्त कुछ अवश्य खाते हैं इसलिए वे गाँव से एक हरित की मांग लाए थे उन्होंने हरितकी का एक टुकड़ा प्रभु के हाथ पर रख दिया प्रभु उसे खा गए दूसरे दिन फिर प्रभु ने भिक्षा के अनंतर हाथ बढ़ाया घोष महोदय ने दूसरे दिन की बची हुई आधी हरितकी अपने वस्त्र के छोर में बांध रखी थी प्रभु के हाथ बढ़ाते ही उन्होंने जल्दी से उसे वस्त्र में से खोलकर उनके हाथ पर रख दी हरितकी के टुकड़े को देख प्रभु हाथ को ज्यों का त्यों ही किए रहे उन्होंने उसे मुंह में नहीं डाला थोड़ी देर सोचकर वे कहने लगे गोविंद यह हरित की तुमने कहाँ पाई अत्यंत ही नम्रता के साथ घोष महाशय ने कहा प्रभु कल की शेष बची हुई हरित की हमने बांध रखी थी वही यह है प्रभु ने कुछ गंभीरता के साथ कहा तुमने कल की आज के लिए क्यों बांध रखी गोविंद प्रभु की गंभीर चेष्टा को देख कर डर गए उन्होंने कुछ भी उत्तर नहीं दिया वे उदास भाव से पृथ्वी की ओर देखने लगे तब प्रभु उसी स्वर में धीरे धीरे कहने लगे जिनके संग्रह करने की आदत हो वे साधु होने पर भी अपनी आदत को नहीं छोड़ते अभी तुम्हारी संग्रह करने की इच्छा कम नहीं हुई साधु के लिए संग्रह करना दूषण है और गृहस्थ को थोड़ा बहुत संग्रह करना भूषण है इसलिए अब तुम मेरे साथ नहीं रह सकते यहीं कहीं कुटिया बनाकर रह जाओ और विवाह करके अनासक्त भाव से भगवत प्रत्यर्थ कार्य करो इस बात को सुनते ही गोविंद जोरों से रुदन करने लगे प्रभु ने उनकी पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा मैंने तो वैसे ही कह दिया तुम स्वयं बड़े भागवत हो तुमने केवल मेरे स्नेह के बशीभूत होकर ही ऐसा आचरण किया कोई बात नहीं है तुम यही रहकर भगवान गोपीनाथ जी की सेवा पूजा करो भगवान की सेवा के लिए विवाह किया जाए तो उसमें हानि ही क्या है गोविंद घोष ने प्रभु की आज्ञा सिरोधार की और गंगा किनारे कुटिया बनाकर वे रहने लगे प्रभु आज्ञा आज्ञानुसार उन्होंने विवाह भी किया एक पुत्र को छोड़कर उनकी पतिव्रता पत्नी पर गामनी बन गई कुछ काल के अनंतर पुत्र ने भी माता के पथ का अनुसरण किया पुत्र शोक से दुखी होकर भगवान की सेवा पूजा छोड़कर वे प्राण त्यागने के लिए उद्यत हो गए उन्होंने न तो भगवान को ही भोग लगाया और न स्वयं ही कुछ खाया तब एक दिन सपने में भगवान ने कहा तुमने हमारी सेवा व्यर्थ में ही स्वीकार की एक पिता बहुत से पुत्रों से प्यार करता है और उनका समान भाव से लालन पालन भी करता है किंतु हम तो एकल, एकल खोरे पुत्र हैं हम अपने दूसरे भाई को नहीं देख सकते हम एक बेटे वाले बाप के ही पुत्र बनकर रह सकते हैं हमारा बाप हमारे किसी दूसरे भाई की इच्छा करे यह हमें पसंद नहीं है इसलिए हमारे साथ दूसरा पुत्र कैसे रह सकता था एक पुत्र तो मर ही गया अब हमें भी मानना चाहते हो तो तुम्हारी इच्छा वैसे हम तुम्हारे पिंडदान और श्राद्धादि करने के लिए स्वयं ही उपस्थित हैं फिर दूसरे पुत्र का क्या करोगे इस बात से गोविंद जी को संतोष हुआ और वे फिर पूर्वत भगवान की सेवा पूजा करने लगे गोविंद घोष की मृत्यु के अनंतर भगवान ने पुत्र रूप से स्वयं उनके सभी श्राद्धादि कराकर अपनी भक्त व को सार्थक किया धन्य है ऐसे गोपीनाथ को और धन्य है उन महाभाग गोविंद घोष को जिनकी भक्ति के कारण जगत पिता ने पुत्र रूप से उनके श्राद्धाधि कर्म किए महाप्रभु चलते चलते राम केली नामक नगर के निकट पहुँचे नगर में घुसते ही भक्तों ने हरिध्वनि की गूंज से आकाश मंडल को गुंजा दिया दिशा विदिशाओं में भगवान के सुमधुर नामों की प्रतिध्वनि सुनाई पड़ने लगी भक्तों के हृदय से आनंद धारा निकल निकल कर अपने वेग से लोगों को प्लावित करने लगी सहस्त्रों नर नारियों के झुंड के झुंड प्रभु के दर्शनों के लिए आने लगे और सभी भूत बाधा की छूत लगने के समान एक दूसरे का हाथ पकड़ पकड़ कर नृत्य करने लगे राम केली ग्राम गौड़ देश की राजधानी के समीप ही था उसे गौड़ देश के दो मंत्री भाइयों ने अपने रहने के लिए बसाया था बादशाह ने भी भक्तों की गगनभेदी तुमुल सुनी सुनते ही वह अपने महल की छत पर चढ़कर स्वयं उस ओर देखने लगा पापी को सदा अपने पाप का भय बना रहता है उसके हृदय में शांति नहीं रहती गौड़ देश का तत्कालीन बादशाह हुसैन शाह हिंदू राजा सुबुद्धि राय को छल बल से राजच्युत करके स्वयं ही राजा बन गया था इसलिए वह हिंदुओं से बहुत शंकित रहता था भक्तों की गगनभेदी हरिध्वनि को सुनकर उसके कान खड़े हो गए वह सोचने लगा किसी ने गौर देश पर अकस्मात चढ़ाई तो नहीं कर दी इसलिए उसने जल्दी से अपने केशव सिंह नामक हिंदू मंत्री को बुलाकर उसका कारण पूछा केशव सिंह ने प्रभु की प्रशंसा पहले से ही सुन रखी थी वह स्वयं हुसैन शाह से संतुष्ट नहीं था किंतु मंत्री होने के कारण काम करता ही था उसने कहा सरकार भय की कोई बात नहीं पूरी के दस बीस वैष्णव साधु हैं तीर्थ यात्रा करने वृंदावन जा रहे हैं कल चले ही जाएंगे वे सभी निःशस्त्र हैं और उन्हें राजनीति से कोई प्रयोजन नहीं वे सब के सब घर बार त्यागी वैरागी हैं बादशाह उस समय तो हाँ हूँ करके घर चला गया किंतु हिंदू मंत्री की बातों से उसे विशेष संतोष नहीं हुआ इसलिए उसने अपने दबिर खास और शाकिर मल्लिक नामक दोनों विश्वासी मंत्रियों को बुलाकर फिर इस संबंध में पूछताछ की इधर बादशाह से पृथक होते ही केशव सिंह मंत्री ने चुपके से एक विश्वासी ब्राह्मण सेवक के द्वारा प्रभु के पास यह समाचार भेज दिया कि आपको यहाँ से शीघ्र ही चले जाना चाहिए मुसलमान बादशाह की बुद्धि का विश्वास नहीं न जाने कब क्या सोचने लगे दबिर खास और शाकिर मल्लिक वैसे तो जन्म के हिंदू थे किंतु बादशाह के विशेष कृपा पात्र होने से वे अपने हिंदूपने को भूल से गए थे बादशाह भी इन पर हिंदू कर्मचारियों की भांति अविश्वास नहीं करते थे बादशाह के पूछने पर दबिर खास ने प्रभु की प्रशंसा करते हुए कहा ये नवदीप के गौरांग महाप्रभु हैं इन्होंने अब संन्यास ले लिया है इन्हें राजनीति से कोई संबंध नहीं है यह तो धर्म संस्थापनार्थ प्रकट हुए हैं इन्हें आप साक्षात नारायण ही समझें इनके आशीर्वाद से आपका कल्याण ही होगा ये कृपा करने में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं रखते बादशाह को इनकी बातों से संतोष हुआ और वह महाप्रभु की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगा इस प्रकार बादशाह को समझा बुझा ये लोग अपने घर आए अपने स्थान पर आकर इन दोनों भाइयों को शंका हुई कि न जाने बादशाह फिर कुछ सोचने लगे इसलिए चलकर प्रभु को समझा देना चाहिए कि ऐसे लड़ाई के समय में इस प्रकार भीड़भाड़ के साथ वृंदावन जाना उचित नहीं है ये प्रभु के गुणों पर पहले ही मोहित हो चुके थे प्रभु के दर्शनों की उन्हें चिरकाल से उत्कट इच्छा थी आज स्वाभाविक ही ऐसा सुंदर सहयोग पाकर ये परम प्रसन्न हुए और प्रभु के दर्शनों की इच्छा से रात्रि होने की प्रतीक्षा करने लगे पाठक जानते ही होंगे ये अत्यंत ही एकांत प्रेमी से रात्रि के समय एकांत में ही बातें की जाती है ये दोनों भाई प्रभु के अत्यंत ही एकांत प्रेमी भक्त सेवक शिष्य तथा सुरहित थे यही दोनों भाई वैष्णव समाज में रूप और सनातन के नाम से परम प्रसिद्ध हैं इसीलिए प्रभु के दर्शनों के पूर्व इनका संक्षिप्त परिचय करा देना आवश्यक प्रतीत होता है इसलिए अगले अध्याय में पाठक इन दोनों परम भागवत वैष्णव भाइयों का परिचय प्राप्त कर सकेंगे